बिहारोपनिषद भाष्यार्थ ब्राह्मण एक अध्याय विज्ञान आत्मा के सहन स्थान का प्रतिपादन तथा शब्द का निर्वचन स होवाचा जातुत्र बुध्य सुरशस्त प्राणा नाम विज्ञान विज्ञान हृदय आकाशस्तृत है तत्ष्व तुर्गृहत स्त्रोत्र गृहित मन उस अजात शत्रु ने कहा यह जो विज्ञान में पुरुष है जब यह सोया हुआ था उस समय यह विज्ञान के द्वारा इन प्राणों के विज्ञान को ग्रहण कर यह जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें सहन करता है जिस समय यह उन विज्ञानों को ग्रहण कर लेता है उस उस समय समय इस पुरुष का स्वपिति नाम होता है। उस समय रहता है, प्राण रहता वाक गृहित रहती है चक्षु चक्षुगृहित रहता है श्रोत्र गृहित रहता है और मन भी गृहित रहता है सहोवा चा जा शत्रुर्वक्षिता समर्पणायत्र इति विवक्षित अर्थ को समर्पण करने के लिए कहा यह जो विज्ञान मय पुरुष है जिस समय यह सोया हुआ था उस समय यह कहाँ था और कहाँ से यह आया है इस प्रकार जो हमने पूछा था उसका उत्तर दिया जाता है सुनो येस एतक्त कालें वागादीना प्राण विज्ञानीनाव्यक्ति विशेष विज्ञान उपाधिस्वभावन आदा विज्ञान राघादीना स्वस्विशयता गृही एषोत्तर मध्य हृदय हृदय सेकाश या आकाशब्दे न पर स्व आत्मचते तस्वेआत्मश स्वाभाविक सांसारिके न केवल आकाश एवंतरसाथ सौम्य तथा संपन्नों लिंगोपाधि संबंध कृत विशेषात्मस्वूप सृज्य अशेषे स्वभाव के आत्मन देव अभिव्यक्ति आभास, विशेष रूप विज्ञान से भागादि के विज्ञान को अर्थात अपने अपने विषयों में उनके सामर्थ्य को ग्रहण कर या जो हृदयांतरगत हृदय के मध्य में आकाश है जो आकाश शब्द से अपना परम आत्मा ही कहा गया है उस स्वाभाविक असांसारिक स्वात्माकाश में ही सहन करता है सौम्य उस समय यह सत्य को ही प्राप्त हो जाता है इस अन्य श्रुति के सामर्थ्य से केवल भूताकाश में ही सहन नहीं करता तात्पर्य है कि लिंगोपादि के संबंध से होने वाले अपने विशेष रूप को त्याग कर स्वाभाविक अविशेष शुद्ध आत्मा में ही विद्यमान रहता है यदा यरेन्द्रियासृजति तद स्वामी वर्तत कथम अवगम्यते नाम प्रसिद्ध्या कासौ नाम प्रसिद्धि इत्यातागा जाना यदा यस्े गृह गृहणियादत्ते अथ तदात स्वीतिनामे एतन्ना पुष्स तदा, नाम एतन तदा प्रसिद्धि गौड़ गौण मेंवास्य नाम भवति भवती दवमेवात्मान अपीत्य अगछती स्वितुच्यत जिस समय यह शरीर और इंद्रियों की अध्यक्षता छोड़ देता है उस समय स्वात्मा में ही विद्यमान रहता है यह कैसे जाना जाता है नाम के प्रसिद्धि से वह नाम की प्रसिद्धि क्या है सोश्रुति बतलाती है जिस समय यह उन भागादि के विज्ञानों को ग्रहण कर लेता है उस समय वह पुरुष स्वपीति नाम वाला होता है उस समय इस पुरुष का यही नाम प्रसिद्ध होता है, है। यह स्वर्थ आत्मा को इसलिए स्वपीति ऐसा कहा जाता है सत्यम स्वपीतिनाम प्रति सिद्ध्या आत्मन संसार धर्म विलक्षण रूपम अवगम्य न त्र युक्तिरस्त ज्याख्या तप काले गृहत प्राणो प्राणी घ्राणेन्द्रिय वागा प्रकर सम्बधे सती सदृपादी से संसारधर्मी लक्ष्यति वाघादपृीता कथम गृहता चक्षुर्गृहित स्रोत्र गृहत मनः सु, सु, कारक तस्मापुर इस नाम की प्रसिद्धि से तो आत्मा का रूप सांसारिक धर्मों से विलक्षण जान पड़ता है परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं है ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है उस समय उस काल में प्राण गृहित ही हो जाता है यहाँ वाघादि का प्रकरण होने से प्राण शब्द से ग्राण समझना चाहिए क्योंकि वाघादि का संबंध होने पर ही उनकी उपाधि से युक्त होने के कारण इसका संसार धर्म युक्त होना देखा जाता है उस समय उन वाघादि का वह उपसंहार ही कर लेता है किस प्रकार उस समय वाग गृहित रहती है चक्षुगृहित रहता है स्रोत गृहित रहता है और मन भी गृहित रहता है अतः ज्ञात होता है कि वाघादी इंद्रियों का उपसंखार हो जाने पर क्रिया कारक और फल रूपता का अभाव हो जाने से आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है स्वप्न वृत्ति का स्वरूप नणु दर्शन लक्षणायाम सपनावस्थायाम कार्य करण भी संसार संसारधर्म अश्य से यहां जागृते सुखी दुखी बंधु वियुक्ता शोचती मुह्यति चम शोकमोहधर्मे वाँ न शोकमोहादय सुखदुखाद कार्यकारगजनित दर्शन किंतु दर्शनूप स्वप्नवस्था में तो शरीर और इंद्रियों का अभाव होने पर भी इसकी संसार धर्मता देखी जाती है जिस प्रकार यह जागृत अवस्था में होता है उसी प्रकार स्वप्न में भी सुखी दुखी और बंधुओं से व्युक्त होता है तथा शोक करता और मोहित होता है इसलिए यह शोक मोह रूप धर्मों वाला ही है इसके शोक मोहादि तथा सुख दुख आदि देह और इंद्रियों के सहयोग से होने वाली भ्रांति से आरोपित नहीं है न मृषा सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि स्वप्न मिथ्या होता है स यतस्वप्नयाचरचरती हाशोका सदुतव महाराजो भव्युते महाब्राह्मण उतोच्छावचम निगछ्छति सहाराजो जानपदा गृहीत स्वे जनपद यथा काम कामं परिवर्तते परिवर्तते कामं जिस समय समय यह आत्मा स्वप्नवृत्ति से है उस समय इसके वे लोक कर्म फल उदित होते हैं वहाँ भी यह महाराज होता है या महा होता है अथवा ऊची नीची गतियों को प्राप्त होता है जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनों को लेकर स्वाधीन कर अपने देश में यथेक्ष विचरता है उसी प्रकार प्राणों को ग्रहण कर अपने शरीर में यथेक्ष विचरता है प्रकृत आत्मा यत्रा यस्मिन काले दर्शन या स्वप्नया स्वनवृत्तिया चलती वर्तते तदा ते हास्लोका कर्मफला कहाराज इवती सोय महाराज, महाराज स्व वा लोक न महाराज जागृत इव तथा महाब्राह्मण इव उप्युच्छाव मुच्च मिवा उच्चमीवा वच मव चगछति मृथव महाराजवाद इव शब्द प्रयोगाद, तस्मान् बंधु शोक भी, भी स्वप्ने वह आत्मा जिस समय दर्शन रूपा स्वप्न वृत्ति से भरसता है उस समय उसके वे लोक कर्म फल उदित होते हैं वे कौन तब उस अवस्था में भी वह महाराज सा हो जाता है उसका वह लोक अर्थात कर्मफल महाराजत्व के समान होता है जागृत अवस्था की तरह महाराजत्व ही नहीं होता इसी प्रकार महाब्राह्मण के समान होता है अथवा ऊंची नीची ऊंची देवत्वादी और नीची इस प्रकार ऊंची नीची के सदृश गतियों को प्राप्त होता है किंतु इसके ये महाराजत्वादि लोक मिथ्या ही है क्योंकि इनके साथ इव शब्द का प्रयोग किया गया है और स्वप्नेतर अवस्थाओं में इनका व्यविचार त्याग भी देखा जाता है इसलिए स्वप्नावस्था में बंधु वियोगादि जनित शोक मोहादि से संबंध होता ही हो ऐसी बात नहीं है नुच यथा जागृते जाग्रत काला व्यभिचारिणों लोका एवं स्वप्ने भी देश महाराजवादयो लोका स्वप्न काल भावि स्वप्न काला व्यचारिण आत्मभूता एवं न त्व इति विद्या किंतु जिस प्रकार जागृत अवस्था के कर्म फल जागृत काल में व्यविचरित होने वाले नहीं होते उसी प्रकार वे स्वप्न काल में होने वाले कर्म फल स्वप्न काल में व्यविचारी और आत्मस्वरूप ही होते हैं वे अविद्या से आरोपित नहीं होते न जागृत कार्य करनात्म देवतात्म चा विद्याद्या न परमातविज्ञानमत्मर्शन प्रदर्शिम तत्क दृष्टान स्वनलोक मृत्यन प्रादुर्भविष्य सिद्धांति परुँ जागृत काल भी देहेन्द्रिमत और देवता अविद्या से आरोपित ही है परमार्थता नहीं है यह बात विज्ञान में आत्मा को प्राणादि व्यतिरिक्त प्रदर्शित करके दिखा दी गई है ऐसी स्थिति में वह जागृत कर्मफल पुनर्जीवित होने वाले मृत के समान स्वप्नगत कर्मफल का दृष्टान्त बनने के लिए किस प्रकार प्रादुर्भूत हो सकता है फुटनोट अर्थात यदि जागृतकालिक कर्म फल स्वयं अविद्या है तो उसके दृष्टान द्वारा प्रपंच का कैसे सिद्ध किया जा सकता है? विज्ञान में व्यतिरिक्ते कार्यकरण देवतात्मत्व प्रदर्शनम अविद्याधारोपित शुक्ति कायाव रजतत्व दर्शनम इत्यति व्यतिरिक्त प्रदर्शनं व्यतितादर्शन न्याय न्याय न जाग्रत तद्शुद्धिपरत न उत्तरसो जागृत कार्यक्रम दैवताशनल पुनरुद्भा न्याय कंचि विशेष अपेक्ष मणो पुनरुक्ति पूर्व ठीक है आत्मा प्राणादि व्यतिरिक्त है यह प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किए हुए न्याय से ही विज्ञान मै के अतिरिक्त सिद्ध होने पर कार्य करोपित है यह सिद्ध हो जाता है किन्तु वह न्याय आत्मा की शुद्धि सिद्ध करने के लिए अर्थात आत्मा से भिन्न अन्य सारा प्रपंच मिथ्या है यह सिद्ध करने के लिए ही नहीं कहा गया इसलिए असत होने पर भी इस जगत कार्य करण देवता की पुनः उद्भावना उद्गा, की जाती है सभी न्याय कुछ विशेषता की अपेक्षा रखने पर अपुनरुक्त माने जाते हैं नाव स्वप्नुभ महाराज लोका आत्म भूता जाग्रत जागृत प्रतिबिंबूत लोकसभा दर्शना महाराज एव एवं तवद्यस्तुप्तासु प्रकृतिषु पर्यंके शन स्वना पश्युपृतकनपगत प्रकृति महाराज पिवात्मा जागृत इव पश्यम भुंजान इव चोगा न चाहिए चा महाराजस्य से पर्यंक शयना प्रकृतोपेत विषय पर्यटनहलोक प्रसिद्धस्तस पश्य न चोपस रूप दर्शन उपपद्य न चेहे देहाल्य संभवस्तस्थ देह स्वर्शन सिद्धांत किंतु स्वप्न में अनुभव होने वाले कर्म कर्मफल अपने स्वरूप से है भी तो नहीं क्योंकि उस अवस्था में आत्मा से भिन्न जागृत काल का प्रतिबिंब भूत कर्म फल देखा जाता है उस समय जिसके इंद्रियां आत्मा में लीन रहती है वह पलंग पर सोया हुआ महाराज ही अन्य सब सेवकों के जहां तहां सोते रहने पर स्वप्न देखता हुआ अपने को जागृत अवस्था के समान पुनः सेवकादि से युक्त महाराज के समान यात्रा में जाते हुए तथा भोग भोगते हुए देखता है। उस महाराज जिसके इंद्रियालीन हो गई है ऐसे उस सुप्त शरीर को रूपादिमान पदार्थों का दर्शन होना भी संभव नहीं है देह के भीतर भी उसके समान किसी अन्य देह का होना संभव नहीं है और स्वप्न दर्शन देह सजीव को ही होता है ननु पर्यंके शयान पथि प्रवृत्त आत्मा पश्यति न बहि स्वप्ना पश्यतीत स महाराजो जानपदा जनपद भावराजोपकरण भूतान भन्द गृह स्व आत्मीय एवं नोपार नोपते जनपदे यथा कामं जो यमो यम विख्यात यहां परम स विज्ञानम एक क्रिया विशेषण प्राणन गृही जागरस्थ्य उपसंहृत स्वस्व देहे न यथा यहाम परिवर्तते काम कर्म अभ्याम हा। भूत वस्तु एवात्मभूतत्वेना लोका कामकर्मासीता पूर्वाभूत वस्तुसदृशिवासना अभवतीस्मा स्वप्ने मृषाध्यातामूत अना सत जागृते क्रियाकारक फलात्मको क्रियाकारकमको विज्ञानमेत सिद्धम यस् दृष्टो द्रष्टो विषयभूता क्रियाकारक फलात्मका कार्यकरण लक्षणलोका तथा स्वप्ने तस्मादृश्ये स्वप्न जागृतलोकेभ्यो दृष्टि विज्ञानम विशुद्ध विशुद्धः मगर पलंग पर सोने वाला देह ही तो अपने को देह से बाहर मार्ग में चलाता हुआ देखता है चलता हुआ देखता है ऐसी आशंका करके कहते हैं, नहीं वह शरीर से बाहर स्वप्न नहीं देखता इसी विषय में का यह में कथन है, वह महाराज जनपद देश रहने वाले राजा के परिकर रूप सेवक तथा अन्य सबको लेकर अपने जयादि द्वारा प्राप्त किए देश में जिस प्रकार यथा काम इसकी जैसी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार यथे विचरता है ऐसा इसका तात्पर्य है इसी प्रकार यह विज्ञान में प्राणों को ग्रहण कर जागृत विषयों से हटाकर स्व शरीर में अपने ही देश में बाहर नहीं विचरता है काम और कर्मों से पूर्वानुभूत वस्तुओं के समान रूप वाली वासनाओं का अनुभव करता है मूल में एक तब्द क्रिया विशेषण है अतः आत्मस्वरूप से अविद्यमान ही होने के कारण स्वप्नावस्था में जो कर्म फल होते हैं वे मिथ्या ही है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वे मिथ्या ऐसा जानना चाहिए इसलिए यह सिद्ध होता है कि जो क्रियाकारक और फल रूप कर्म फल दृष्टा के विषय भूत ही देखे जाते हैं और वैसे ही वे स्वप्न में भी होते हैं अतः इस स्वप्न और जागृत के दृश्यभूत कर्म फलों से विज्ञान में दृष्टा भिन्न और विशुद्ध है